पौड़ी 24 व 25 में गुरु नानक देव जी ने गाया है अंतुन सिफती कहन न अंत अन्त, अंतन न करण दे अंत अन्त, अंतन वेखणी सुन नि अंत अंतन जापे किया मनिमंत अंतन जापै की अन्तुन जापे कीता आकार अंतुन जापे पारावार अंत कारण केते विलाय ताके अंतन पाए पाये जाए हेहू अंत जाने कोई बहुता कहिए बहुता होवे बड़ा साहब ऊंचा थाओचे ऊपर ऊंचा नाव हेवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोय जेवड़ आप जाने अपि आप नानक नदरी कर्मी दात बहुता कर्म लिखिया न जाय बड़ा दाता तिलुन तमाय केते मंट जोध अपार केतिया गणत नहीं विचार केते खुटही वेकार केते लय लय मुकुरु पाय केते मूरख खाही खाय केतिया दुख भुख सदवार एवी दात तेरी दातारी बंद खलासी भान कोय होर आख सकै न कोय जेको खाय को, को आख न पाए ओह जाने जेतिया मुई खाय आपे जाने आपे दे आखई सीवी भी केई केई जिसनो बख्से सिफत साला नानक पातिशाह पातिशाह उसकी महिमा का कोई अंत नहीं जो भी हम कहें वो थोड़ा है और जो भी हम कहें उससे हमारी असमर्थता पता चलती है। रविंद्रनाथ मरणसैया पर थे एक पुराने मित्र ने उनसे कहा कि आप तो प्रसन्न भाव से विदा हो सकते हैं क्योंकि जो करना था आपने कर लिया खूब सम्मान पाया गीत लिखे सारे जगत में ख्याति पाई महाकवि की तरह लाखों लोगों ने भक्ति दी आप तो निश्चिंत मन से जा सकते हैं कुछ अधूरा नहीं छोड़ा रविन्द्रनाथ ने आंख खोली और उन्होंने कहा मत कहो ऐसी बात क्योंकि मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा था कि जो मैं गाना चाहता था वो तो अभी तक गा नहीं पाया जो कहना चाहता था वो तो अभी तक कहा नहीं और अभी तक तो केवल साज बिठाने में ही समय बीत गया अभी तेरी महिमा का गान शुरू कहां हुआ था और ये तो विदा का क्षण आ गया रविन्द्रनाथ ने 6000 गीत लिखे और रविन्द्रनाथ के सारे गीत ही परमात्मा की महिमा के गीत फिर भी रविन्द्राथ कहते हैं कि अभी साज ही बिठा पाया था अभी संगीत शुरू कहां हुआ था और ये जाने का वक्त आ गया यही नानक कहते हैं यही सभी ऋषियों का अनुभव है कि जो भी हम कहें वो साज का बिठाना ही सिद्ध होता है उसका गीत गाया ही नहीं जा सकता कौन गाएगा उसका गीत हम इस छोटे से व्यक्तित्व में कैसे उस विराट को समाएंगे मुट्ठी में आकाश को बांधने की कोशिश कैसे पूरी होगी हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और सब करके ही हमें सिर्फ अपनी असमर्थता का पता चलता है पर वही पता चल जाए तो समझ का जन्म हुआ यह ख्याल में आ जाए कि मैं बहुत छोटा हूं तो ही उसके बड़े होने का ख्याल पैदा होगा न समझों को लगता है कि हम काफी बड़े समझदारों को लगता है कि हम बहुत छोटे जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे हम छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम छोटे होते हैं उसका विराट प्रकट होता है एक ऐसी घड़ी भी आती है इस खोज में जबकि तुम बिल्कुल ही खो जाते हो वही शेष रह जाता है कहने वाला खो जाता है कहेगा क्या सिर्फ वही रह जाता है उसकी महिमा उसका अहिर्ण देखने वाला खो जाता है दृश्य ही रह जाता है तुम तो मिठी जाते हो कौन उसकी खबर देगा कौन उसके संबंध में कुछ कहेगा जो भी आदमी ने कहा है वो सारी चर्चा है असमर्थता की चर्चा है असहाय अवस्था की हेल्पलेसनेस की जैसे कोई बहुत बड़ी घटना के करीब आके अवाक हो जाता है वैसे ही परमात्मा के करीब आके आदमी अवाक हो जाता अवाक का अर्थ है जहां वाक जहां वाणी खो जाती है जहां बोलना नहीं होता हतप्रभ वाणी रुद्ध श्वास तक ठहर जाती उसके जानने के क्षण में तुम बिल्कुल ही रुक जाते हो न विचार की गति होती है न शब्द की गति होती है न श्वास की गति होती हृदय भी नहीं धड़कता क्योंकि उतनी धड़कन भी चूकना हो जाएगी उतना कंपन भी बिछोड़ना हो जाएगा उस अवा क्षण में नानक ने यह वचन कहे ये वचन किसी को समझाने को नहीं अपनी व्यथा को प्रकट करने को कहे नानक कहते हैं अंत नहीं उसके गुणों का न उसके कथन का अंत है अंत न सिफ्ती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न देखनी सुननी न अंत अंत न जापे किया मंत, मन अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार उसके गुणों का अंत नहीं न उसके कथन का ही अंत है उसके कामों का अंत नहीं और उसके दानों का भी अंत नहीं न उसके दर्शन कांत है और न उसके श्रवण कांत है उसके मन के रहस्यों का भी अंत नहीं जाना जा सकता है उसकी किए हुए सृष्टि प्रकाश प्रसार का कोई अंत नहीं उसके और छोर का अंत नहीं उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जा सकता कोई भी उसका अंत नहीं जानता है इन वचनों में तीन बातें ख्याल ले लेने जैसी हैं एक जब तक तुम्हें लगता है कि तुमने परमात्मा को जाना तब तक तुम भ्रांति में हो तब तक तुम किसी भूल में हो क्योंकि जिससे तुमने जान लिया वो परमात्मा ना होगा जिससे तुमने नाप लिया वो परमात्मा ना होगा जिसकी था है तुमने पाली वो परमात्मा ना होगा तुम किसी ताल तालतलैया में डुबकी लगा रहे हो तुम सागर के करीब नहीं पहुंचे तुम किसी छोटी मोटी घाटी में उतर गए होगे तुमने उसकी अंतहीन खड्ड को नहीं जाना जहां गिरना शुरू होता है तो अंत नहीं आता तुमने कोई छोटी मोटी ऊंचाई पाली होगी गांव के पास का कोई टीला तुम चढ़ गए होगे लेकिन तुमने उसका गौरी नहीं जाना जहां चढ़ने का कोई उपाय नहीं हिमालय के गौरी शंकर पर तो हम चढ़ जाते देर अबिर कठिनाई से मुसीबत से उसके गौरी शंकर पर हम कभी न चढ़ पाएंगे ये असंभव है ये असंभव क्यों है इसे थोड़ा समझ ले असंभव इसलिए है कि हम उसके ही अंग हैं और अंग अंगी को कैसे जानेगा ये मेरा हाथ है ये मुझे कैसे जानेगा और इस हाथ से मैं दुनिया की सब चीजें पकड़ लूं, लेकिन इस हाथ से मैं अपने को कैसे पकड़ पाऊंगा ये मेरी आंख है ये आंख सब कुछ देख ले ये मुझे कैसे देख पाएगी और पूरा पूरा कैसे देख पाएगी ये आंख मेरा ही हिस्सा है अंश अन्स कभी अंशी को नहीं जान सकता झलकें मिलेंगी लेकिन पूर्णता कभी ना होगी हम इस विराट के अंश इसलिए कठिनाई है अगर हम अलग होते परमात्मा से तो हम उसे जान लेते हम अगर भिन्न होते तो हम उसे पकड़ लेते हम अगर पृथक होते तो हम उसके चारों ओर चक्कर लगा के परिक्रमा कर लेते लेकिन हम उसके ही हिस्से हैं उसकी ही धड़कन है हम उसकी ही श्वास प्रश्वास है कैसे उसका चक्कर लगाएं, कैसे उसकी परिक्रमा करें कैसे उसे पकड़े मनुष्य एक कण है उस विराट में एक बूंद है उस सागर में तो ये छोटी सी बूंद कैसे सागर को पकड़ ले ये छोटी सी बूंद कैसे पूरे सागर को जान ले बड़े मजे की बात है ये बूंद सागर में है और ये बूंद सागर ही है तो एक अर्थ में तो सागर को जानती बड़े गहन अर्थ में सागर को जानती क्योंकि सागर इससे भिन्न नहीं है लेकिन फिर भी एक अर्थ में सागर को नहीं जान सकती क्योंकि सागर अभिन्न है ये धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा पेराडॉक्स सबसे बड़ा विरोधाभास है परमात्मा को हम जानते भी हैं एक अर्थ में क्योंकि हम कैसे बिना जाने रहेंगे वो हमें धड़कता है हम उसमें धड़कते हैं हम उससे दूर नहीं हैं, इंच भर का फासला नहीं इसलिए हम उसे जानते भी हैं एक अर्थ में पहचानते भी भली भांति और फिर भी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि हम अंश अंश पूर्ण को कैसे जान सकेगा हम उसमें डूबते तैरते हैं। हम उसमें रहके कभी उसे विस्मरण भी करते हैं कभी उसका स्मरण भी करते हैं। कभी हम पास लगते हैं कभी दूर लगते हैं। और कभी कभी किन्हीं स्पष्टता के क्षणों में ऐसा लगता है जान लिया हृदय आपूर्ण हो जाता है पहचान लिया रिकग्निशन हो गया आ गई प्रज्ञान बोध हुआ फिर बोध खो जाता है फिर गहन अंधकार हो जाता है फिर हम डगमगाने लगते लेकिन जानने और न जानने के ये मध्य का जो क्षण है यही धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है बुद्ध से कोई पूछता है परमात्मा के संबंध में वे चुप रह जाते क्या कहें उसके संबंध में विरोधाभास कहे नहीं जा सकते अगर बुद्ध कहें मैं जानता हूं तो भूल हो गई क्योंकि कौन कह सकता है कि जानते और बुद्ध अगर कहे नहीं जानता तो गलती बात है क्योंकि जानते एक दिन सुबह सुबह एक पंडित ने बुद्ध को पूछा बुद्ध चुप ही रहे वो चला गया तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि आप कुछ तो बोलते वो बहुत बड़ा पंडित है वो बड़ा जानकार है और योग अधिकारी आदमी था आपको उसे कुछ कहना था लेकिन बुद्ध ने कहा चूंकि वह अधिकारी था इसलिए बोलना और भी मुश्किल हो गया यदि मैं कहूं है तो गलती क्योंकि जब तक पूरा ना जान लिया जाए किस तरह कहो कि है किस तरह कहो कि मैंने जान लिया कौन कहे कि मैंने जान लिया सब दावे अहंकार के और अहंकार तो उसे कभी भी नहीं जान सकता और अगर मैं कहूं कि नहीं है या कहूं कि मैंने नहीं जाना तो भी गलत है क्योंकि मैं जानता हूं और वो आदमी योग्य था समझदार था इसलिए चुप रह जाना पड़ा और वो आदमी मेरी चुप्पी का अर्थ समझा क्योंकि वो आदमी झुक के प्रणाम करके गया तभी आनंद को ख्याल आया कि वह आदमी बहुत अहोभाव से झुक के प्रणाम करके गया तो आनंद ने पूछा हैरानी की बात है यह मेरे ख्याल में ना आया क्या वो समझ गया तो बुद्ध ने कहा घोड़े तीन तरह के होते हैं एक तुम तो उन्हें मारो तभी वो इंच इंच भर करके सरकेंगे दूसरे उन्हें मारने की उतनी जरूरत नहीं धमकाना काफी है और तीसरे उन्हें धमकाने की भी जरूरत नहीं घोड़ा बताने की भी जरूरत नहीं कोड़े की छाया काफी है सेड ऑफ दिप ये तीसरे तरह का घोड़ा था इसे मारने की जरूरत न थी न धमकाने की जरूरत थी इसे सिर्फ छाया बता दी कोड़े की और वो समझ गया और यात्रा पर निकल गया शब्द तो कोला है मौन छाया है शब्द की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो घोड़ा पास नहीं जो कोड़े का छाया मात्र से यात्रा पे निकल जाए बुद्ध ने कहा वो आदमी समझ गया यही तो स्थिति है कि जो जान लेता है वो कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं दोनों के मध्य में वैसी घटना घटती नानक कहते हैं अंत नहीं उसका जितना कहो थोड़ा है कहते चले जाओ और तुम पाते हो कि वो तो सदा शेष तुमने कुछ भी कहा नहीं कथन हमेशा अधूरा है सभी शास्त्र अधूरे कोई पूरा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं हो नहीं सकता क्योंकि पूरे शास्त्र का अर्थ यह होगा जिसने परमात्मा को पूरा कह दिया सभी शास्त्र अधूरे हैं और सभी शास्त्र उन घोड़ों के लिए हैं जो कोड़ों की छाया नहीं समझ सकते न अंत है उसके गुणों का न उसके कथन का अंत है न उसके कामों का न उसके दानों का जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में धर्म की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे उसके काम तो दिखाई पड़ते ही हैं, उसके दान दिखाई पड़ने शुरू होते ये दूसरी बात काम तो चारों फैला हुआ है लेकिन अधिक लोगों को तो काम भी दिखाई नहीं पड़ता वो कहते हैं कहा है परमात्मा वो पूछते हैं कौन है सृष्टा सृष्टि को देख के भी उन्हें इशारा नहीं मिलता चारों तरफ इतना विस्तार है यह उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता वो पूछते हैं किसने बनाया कौन है बनाने वाला है भी कोई बनाने वाला इतने विराट कारी जाल के पीछे उन्हें कोई हाथ नहीं दिखाई पड़ते और मजे की बात है ये ही वे लोग हैं जो दूसरी दिशाओं में अंधों की तरह मान लेते हैं आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा विद्युत का आखिरी कण जिसको विज्ञान कहता है जिसके आधार से सारा जगत बना है इलेक्ट्रॉन के ही संगठन से सारा जगत निर्मित है लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं और ना आशा है कभी देख पाने की फिर वैज्ञानिक कैसे मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन है वो कहता उसके परिणाम दिखाई पड़ते कारण सूक्ष्म है परिणाम स्थूल है हाथ तो नहीं दिखाई पड़ते परमात्मा के लेकिन कृत्य दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रॉन को तो मान लेते हैं हम क्योंकि परिणाम दिखाई पड़ते हैं परमात्मा को इंकार करते हैं परिणाम चारों तरफ मौजूद है फूल खिलता है ये परिणाम है लेकिन कोई हाथ छिपे उसे खिलाते हैं अन्यथा कैसे फूल खिलेगा बीज टूटता है ये परिणाम है लेकिन कोई बीच को तोड़ता है अंकुरित करता है और जहां पत्थर जैसा लग रहा था बीज वहां सुकोमल फूल खिलने शुरू हो जाते सब तरफ उसके हस्ताक्षर है लेकिन हाथ नहीं दिखाई पड़ते हाथ दिखाई पड़ेंगे भी नहीं क्योंकि जीवन सूक्ष्म और स्थूल का संतुलन है कारण सदा सूक्ष्म होता है कार्य सदा स्थूल होता है कारण दिखाई नहीं पड़ते परमात्मा महाकारण है लेकिन कारी तो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं तो तीन तरह के लोग हैं जगत में एक तीन तरह के घोड़े जिनको बुद्ध ने कहा एक जिनको उसके काम भी दिखाई नहीं पड़ते बिल्कुल अंधे वो पूछते हैं कैसा परमात्मा कैसा सृष्टा क्या सबूत है इतनी बड़ी सृष्टि सबूत नहीं है वे और कोई सबूत चाहते हैं इतना बड़ा प्रमाण प्रमाण नहीं वे और कोई प्रमाण चाहते हैं। और जिनको इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिखता उन्हें कोई और प्रमाण समझ में आ सकेगा इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जीवन एक क्रमबद्ध गति से संतुलित गति से चल रहा है विराट लीला में कहीं भी कोई विच्छेद नहीं है धारा अनर्वरत अहिर्निस एक संगीत बज रहा है जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है ये जगत कोई क्याज नहीं है काजमाज है ये कोई ऐसा ही संयोग वसात घट रहा है ऐसा नहीं है उसके पीछे सुनिश्चित नियम काम कर रहा है उसी नियम को हमने दम कहा है धर्म कहा है लाओस ने ताओ कहा है नानक ने हुक्म कहा है उस नियम का नाम जब नानक कहते हैं सब उसके हुक्म से हो रहा है तो तुम ऐसा मत समझना कि वो कहीं खड़ा है हेड कॉन्स्टेबल की तरह वो कह रहा है करो हुक्म का मतलब है कि जगत एक आर्डर है एक व्यवस्था है एक अराजकता नहीं है यहां कुछ भी नहीं हो रहा है होने के पीछे सुनियोजित हाथ है सुनियोजित व्यवस्था है होने के पीछे प्रयोजन है जो हो रहा है वो एक लक्ष्य की तरफ एक अंत की तरफ विकासमान है अगर तुम्हें सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती तुम बिल्कुल अंधे हो बहुत लोग हैं जिनको सृष्टि के पीछे कोई सृजन का हाथ नहीं दिखाई पड़ता एक छोटी सी मूर्ति रखी हो तो तुम तत्ण पूछते हो किसने बनाई एक छोटा सा चित्र टंगा हो दीवाल पर तो तुम तत्ण पूछते हो कौन है चित्रकार तुम कभी भी नहीं सोचते कि अनायास संयोग वसात ये मूर्ति बन गई होगी अनायास संयोग वसात प्राकृतिक कारणों से यह चित्र टंग होगा लेकिन इतना विराट चित्र टंगा है चारों तरफ पत्ती पत्ती पर उसकी कला है और तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तुमने जैसे पक्का ही कर रखा है उसकी तरफ पीठ रखने का जैसे तुम न देखने की जिद कर रहे हो जैसे तुम देखना ही नहीं चाहते जैसे कि देखने में तुम्हें खतरा मालूम पड़ रहा है जैसे कि देखने से तुम डरे हुए हो निश्चित ही डर है क्योंकि जैसे ही तुम्हे उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम जैसे हो वैसे ही ना रह सकोगे जिसको भी परमात्मा के कृत्य की भनक पड़ जाएगी उसे पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी क्योंकि अगर उसका हाथ सब तरफ है तो तुम जैसा कर रहे हो अभी तक वैसा ही ना कर पाओगे तुम्हारा सारा आचरण गलत हो जाएगा अभी तुम ऐसे चल रहे हो जैसे कोई परमात्मा नहीं करो दुर्व्यवहार करो पाप करो अनाचरण अभी जो भी करना है करो क्योंकि कोई परमात्मा नहीं अभी तुम्हें जैसे पूरी छूट है जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम्हारी छूट समाप्त हो जाएगी तब तुम्हें सोच के करना पड़ेगा तब तुम्हें विचार के करना पड़ेगा तब तुम्हें ज्यादा ध्यान और सुरती रखनी पड़ेगी क्योंकि वो देख रहा है क्योंकि वो मौजूद है क्योंकि सब जगह वो छिपा है और तुम किसी के साथ भी कुछ करो तुम उसी के साथ कर रहे हो जेब काटो किसी की उसकी ही कटेगी चोरी करो किसी की उसी की ही, ही होगी हत्या करो किसी की तुम उसे ही मारोगे इसलिए आदमी का एक बड़ा वर्ग उसे देखना ही नहीं चाहता उसके देखने में झंझट उसकी मौजूदगी तुम वही ना रह सकोगे जो तुम हो तुम्हें आमूल क्रांति से गुजरना पड़ेगा तुम्हें जड़मूल बदल जाना पड़ेगा और यह बदलाहट इतनी बड़ी कि झंझट से बेहतर यही कि तुम उसे इंकार करते चले जाओ नित ने सौ साल पहले कहा कि गॉड इज डेड एंड ना मैन इज टोटली फ्री ईश्वर मर गया है और आदमी अब परिपूर्ण स्वतंत्र है वही परिपूर्ण स्वतंत्रता चाहने के लिए तुम ईश्वर को इंकार करते हो तब तुम छूट है तब तुम कुछ भी चाहो करो तब कोई नहीं जिसके हाथ में निर्णय है तब तुम स्वच्छंद हो जो स्वच्छंद रहना चाहता है वो परमात्मा को न देखने की जिद करता रहेगा तुम उसे कितना ही दिखाओ वो इंकार करता रहेगा और इंकार किया जा सकता है क्योंकि स्थूल कृत्य दिखाई पड़ता है सूक्ष्म कर्ता तो दिखाई नहीं पड़ता तो लोग कहते हैं सृष्टि अपने आप चल रही है सब अपने आप हो रहा है लेकिन यही तो परमात्मा की परिभाषा है कि जो अपने आप चल रहा है और अपने आप हो रहा है जो स्वयंभू है दूसरा वर्ग है जो परमात्मा के काम तो देख लेता है और उसके छुपे हाथ को भी स्वीकार कर लेता है लेकिन वो स्वीकृति बौद्धिक है वो धमकी में आ गया है वो डरा हुआ है वो भयभीत तुम ऐसे ही आदमी को मंदिर में गुरुद्वारे में मस्जिद में प्रार्थना करते पाओगे नंबर दो का आदमी वो भय के कारण वहां गया है वो धमकी में आ गया जिंदगी का कोड़ा उस पर जोर से पड़ गया है वो डरा है वो प्रार्थना कर रहा है वो मांग रहा है सुरक्षा आश्वासन धन प्रतिष्ठा पद वो कुछ मांग लेके गया है भय हमेशा भिखारी और भय हमेशा मांगता है कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए वो कामों की थोड़ी सी भनक उसके कान में पड़ी और उसे थोड़ा सा एहसास हुआ है भय के कारण कि परमात्मा है तो वो डरा हुआ है लेकिन उसे तीसरी बात का कोई पता नहीं चल रहा है परमात्मा के दानों का इसलिए तो वो मांग रहा है तीसरा आदमी है जिसको नानक भक्त कहेंगे उसे कृत्य दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ सृष्टि उसका हाथ बता रही और कृत्य ही नहीं दिखाई पड़ रहे उसे परमात्मा का दान उसका प्रसाद भी दिखाई पड़ रहा है प्रसाद को देखना सूक्ष्म बात है वो कोड़े की छाया को देखना है उसे दिखाई पड़ रहा है कि अहिर्ण उसका दान मिल रहा है मांगने को और बचा क्या है मांगना क्या है सिर्फ उसे धन्यवाद देना है इसलिए परम भक्त मंदिर धन्यवाद देने जाता है मांगने नहीं उसकी कोई मांग ही नहीं अगर परमात्मा सामने खड़ा होकर भी उसको कहे कि तू कुछ मांग ले तो भी वो मांगेगा नहीं क्योंकि वो कहेगा सब दिया ही हुआ है सब पहले से ही जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है मेरी योग्यता से ज्यादा तुमने मुझे पहले ही दिया हुआ है किस मुंह से मांगू और मांगने में तो शिकायत होगी कि तुमने कुछ कम दिया है तुम्हें जीवन मिला है ये क्या कम लेकिन जीवन की तुम कोई कीमत नहीं करते मैंने सुना है कि एक कंजूस महाकंजूस की मौत करीब आई उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे थे और ये सोच रहा था कि आज नहीं कल जीवन को भोगूंगा लेकिन इकट्ठा करने में सारा समय चला गया था जैसा कि सदा ही होता है जब मौत ने दस्तक दी तब वो घबराया कि समय तो चुक गया धन भी इकट्ठा हो गया लेकिन भोग तो मैं पाया नहीं सोच ही रहा था कि भोगना है ये तो वो जिंदगी भर से सोच रहा था और स्थगित कर रहा था कि जब सब हो जाएगा तब भोग लूंगा उसने मौत से कहा कि मैं एक करोड़ रुपए दे देता हूं सिर्फ 24 घंटे मुझे मिल जाएं क्योंकि मैं भोग तो पाया ही नहीं मौत ने कहा कि ये सौदा नहीं हो सकेगा उसने कहा मैं पांच करोड़ दे देता हूं मैं दस करोड़ दे देता हूं एक 24 घंटे आखिर वो इस बात पर राजी हो गया कि मैं सब दे देता हूं सिर्फ चौबीस घंटे ये सब उसने इकट्ठा किया पूरा जीवन गवा के अब वो सब देने को राजी है चौबीस घंटे के लिए क्योंकि ना तो उसने कभी खुले मन से सांस ली ना कभी फूलों के पास बैठा ना उगते सूरज को देखा ना चांद तारों से बात की ना खुले आकाश के नीचे हरी धूप पर कभी क्षण लेटा जीवन को देखने का मौका ना मिला धन इकट्ठा करता रहा और सोचता रहा आज नहीं कल जब सब मेरे पास होगा तब भोग लूंगा सब देने को राजी लेकिन मौत ने कहा कि नहीं कोई उपाय नहीं तुम सब भी दो तो भी 24 घंटे मैं नहीं दे सकता हूं कोई उपाय नहीं समय गया तुम उठो तैयार हो जाओ तो उस आदमी ने कहा एक क्षण वो मेरे लिए नहीं मैं लिख दू मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए कि मैंने जिंदगी कमाई इस आशा में कि कभी भोगूंगा और जो मैंने कमाया उस समय मृत्यु से एक क्षण भी लेने में समर्थ ना हो सका उस आदमी ने एक कागज पर लिख दिया और खबर दी कि मेरी कब्र पर इसे लिख देना सभी कब्रों पे यही लिखा हुआ है तुम्हारे पास पढ़ने की आंखें हो तो पढ़ लेना और तुम्हारी कब्र पर भी यही लिखा जाएगा अगर चेते नहीं अगर तुम देखो तो तुम्हें जो मिला है वो अपरंपार है जीवन का कोई मूल्य है एक क्षण के जीवन के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे लेकिन वर्षों के जीवन के लिए तुमने परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं दिया मरस्थल में मर रहे होगे प्यासे तो एक घूट पाने के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे लेकिन इतनी सरिताएं बह रही वर्षा में इतने बादल तुम्हारे घर पर घुमड़ते तुमने एक बार उन्हें धन्यवाद नहीं दिया अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो हम सब यहीं की यहीं मुर्दा हो जाएंगे इसी वक्त लेकिन हमने कभी उठ के सुबह सूरज को धन्यवाद न दिया असल में आदमी का एक बड़ा अद्भुत तर्क है जो उसके पास होता है वो उसे दिखाई नहीं पड़ता जो नहीं होता वो दिखाई पड़ता है जब तुम्हारा दांत एक टूट जाएगा तब तुम्हारी जीभ बार बार उसी जगह जाएगी जब तक दांत था तब तक कभी न गई खाली जगह को टटोलेगी तुम चेष्टा भी करोगे की जीप को वहां न ले जाए क्या सारे लेकिन जीव वही वही जाएगी आदमी का मन खाली जगह को टटोलता है भरी जगह के प्रति अंधा खाली के प्रति आंखें जो तुम्हारे पास है तुमने कभी उसका हिसाब लगाया और जब तक तुम्हें वो हिसाब साफ ना हो जाए तुम परमात्मा के दानों का हिसाब ना लगा पाओगे वो अनंत लेकिन कम से कम जो तुम्हें मिला है वहां से तो तुम सोचो जो तुमने पाया है उसे तुम देखो और चारों तरफ उसके दानों की वर्षा हो रही जैसे हर कृत्य के पीछे उसका हाथ है वैसे ही हर कृत्य के पीछे उसका दान है ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए खिल रहा है यह पूरा अस्तित्व उसकी भेंट है और जब कोई इसको देख पाता है तब एक नई तरह की भक्ति का जन्म होता है एक है नास्तिक वो अकड़ा हुआ है अहंकार से एक है आस्तिक वो कपरा है भय वे दोनों ही धार्मिक नहीं धार्मिक है तीसरा व्यक्ति जो नाच रहा है अहोभाव से जो आनंद मग्न है कि जो मिला है वो अपरम्पार है नानक कहते हैं न उसके कृत्यो का कोई अंत है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 उसी पर उसकी देन, उसका दान उतरता है ये जरा समझने जैसा है और जटिल है क्योंकि जगत में दो साधना पद्धतियां सिर्फ दो एक साधना पद्धति का आधार संकल्प है और एक साधना पद्धति का आधार समर्पण दोनों पहुंचा देती हैं, लेकिन मार्ग दोनों बड़े विपरीत है महावीर पतंजलि गोरख उनकी साधना पद्धति संकल्प की प्रयास करना है और संपूर्ण जीवन की शक्ति को प्रयास बना देना है जिस दिन तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बची हुई शक्ति न रह जाएगी जिस दिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दोगे उसी दिन घटना घट जाएगी जिस दिन संकल्प पूरा हो जाएगा भीतर कोई भाग ना बचेगा कोई भी चीज तुमने बचाई ना होगी सभी कुछ दांव पर रख दिया होगा उसी दिन संकल्प पूरा हो जाएगा उसी दिन तुम परमात्मा से मिल जाओगे उसी दिन घटना घट गट जाएगी दूसरा मार्ग है समर्पण का नानक मीरा चैतन्य उन सबका मार्ग बिल्कुल भिन्न है और वो मार्ग ये है कि हमारे प्रयास से उपलब्धि नहीं होती उसके प्रसाद से उपलब्धि होती हमारी चेष्टा से कुछ न होगा उसकी अनुकंपा से सब कुछ होगा इसका यह मतलब नहीं कि तुम प्रयास मत करना इसका मतलब इतना ही है कि तुम प्रयास पर भरोसा मत रखना अकेले प्रयास पर भरोसा मत रखना प्रयास तो तुम करना लेकिन यह बात जानते रहना की होगा उसकी अनुकंपा से ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्र, प्रयास का ही भरोसा हो तो अहंकार के जन्मने की संभावना है इसलिए हो सकता है योगी अकड़ जाए और समझने लगे कि सब मेरे कारण हो रहा है जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं और ये अहंकार अगर बन जाए तो इससे तो छुटकारा बहुत मुश्किल है धन का अहंकार छोड़ना आसान है पद का अहंकार छोड़ना आसान है लेकिन प्रयास का अहंकार छोड़ना बड़ा कठिन है तो संकल्प के मार्ग पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि कहीं प्रयास करते करते अहंकार मजबूत ना हो जाए कहीं ऐसा ना लगे कि सब मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है तो मैं महत्वपूर्ण हो जाऊंगा परमात्मा भी गौण हो जाएगा तब सब करने के बाद सब द्वार खोलने के बाद आखिरी द्वार पर मैं अटक जाऊंगा एक खतरा है संकल्प के मार्ग इसलिए महावीर पतंजलि गोरख उस वर्ग के यात्री एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि अहंकार छोड़ो अहंकार छोड़ो प्रयास करो और अहंकार छोड़ो कहीं प्रयास अहंकार के साथ चला तो हर प्रयास अहंकार को मजबूत कर देता है तुम जो भी करते हो उससे लगता है मैं मजबूत हो रहा हूं मैंने किया जब तप योग मैंने सिद्धियां पाई और ये अकड़ अगर साथ आ गई तो सब व्यर्थ हो गए श्री नानक कहते हैं प्रयास करो लेकिन याद रखो मन में कि होगा उसकी अनुकंपा से तो वो आखिरी खतरा जो संकल्प में आता है नहीं आएगा लेकिन तब दूसरा खतरा है संकल्प के मार्ग पर आखिर में, में खतरा आता है और समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है और पहले ही खतरे से निपट लेना बेहतर है पहला खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम सोचो तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगा जब उसकी ही कृपा से तो हम क्या करें तो यह न करने का बहाना बन जाए तब तुम सोचते रहो कि होगा उसकी कृपा से जब होना है हमारे करने से क्या होता है और तुम जिंदगी की जो व्यर्थता है उसमें ही उलझे रहो क्योंकि जब वो चाहेगा तब होगा जब उसकी मर्जी होगी तब होगा हम क्या करें ये कहीं संसार में भटकने के लिए आधार ना बन जाए ये कहीं छुद्र को करने का रास्ता ना बना रहे और ये कहीं तरकीब ना हो बहाना ना हो टालने का कि जब उसको करना होगा करेगा हम क्या कर सकते हैं समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है कि कहीं तुम आलस्य में न डूब जाओ इसलिए प्रयास तो पूरा करना और फल सदा उसकी कृपा से मिलेगा यह स्मरण रखना है तो नानक बार बार दोहराते हैं कि जिस पर तो उसकी कृपा दृष्टि होती है उसी पर उसकी दैन उसका दान उतरता है लेकिन कृपा दृष्टि उसकी किस पर होती है उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है इसे थोड़ा समझें क्योंकि सामान्य जीवन में कृपा दृष्टि का बड़ा अलग अर्थ है कृपा दृष्टि का मतलब यह है कि क्या वो भी पक्षपाती है क्या अपनों पर कृपा करता है और दूसरों को छोड़ देता है कि किसी को चुन लेता है और उस पर कृपा करता है और किसी को छोड़ देता है यह तो अन्याय होगा परमात्मा के साथ अन्याय को तो हम जोड़ ही नहीं सकते फिर तो कोई सार ही ना रहा फिर तो पापी पे उसकी कृपा हो सकती है और पुण्यात्मा पे ना हो फिर तो सब करना व्यर्थ है नहीं उसकी कृपा दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि वो किसी को अकारण चुन लेता है कि खुशहदियों को चुन लेता है कि स्तुति करने वालों को चुन लेता है उसकी कृपा दृष्टि तो सभी पे बरस रही है वर्षा उसकी सभी पे हो रही लेकिन कुछ लोग अपनी मटकी को उल्टा किए बैठे जिनकी मटकी उल्टी है कृपा दृष्टि तो उनपे भी हो रही है लेकिन उनकी मटकी भर नहीं पाती कुछ लोग अपनी मटकी सीधी किए बैठे उनकी मटकी भर जाती तुम्हारी मटकी सीधे होने से वर्षा नहीं हो रही वर्षा तो हो ही रही लेकिन तुम्हारी मटकी सीधी होगी तो भर जाएगी और तुम कितनी ही मटकी सीधी करो अगर वर्षा नहीं हो रही तो कैसे भरेगी इसलिए नानक कहते हैं भरना तो उसकी कृपा दृष्टि से होता है लेकिन इतना प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा कि मटकी को तुम सीधी रखो इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी में तलहेती है या नहीं फूटी तो नहीं इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी उल्टी तो नहीं रखी तिरछी तो नहीं रखी कृपा कि भर भी से भी तो भी भर न पाए अनुकंप आए भी तो भी बह जाए हर आदमी पर उसकी अनवरत वर्षा हो रही है परमात्मा अनवरत वर्षा है लेकिन तुम कुछ उल्टे सीधे आड़े तिरछे हो तुम वंचित रह जाते हो अपने कारण इसे समझ लेना यह बड़ा उल्टा दिखाई पड़ेगा वंचित रहते हो तुम अपने कारण पाओगे उसके कारण मिलेगा उसके प्रसाद से खोगे अपने कारण समर्पण के मार्ग पर ये स्मरण रखना जरूरी है कि अगर मैं खो रहा हूं तो मैं ही कुछ उल्टा हूं अगर पाऊंगा तो उसकी अनुकंपा है अगर तुम ये याद रख सको तो अहंकार के सघन होने की कोई जगह न रह जाएगी तुम्हारे भीतर कोई स्थान न बचेगा जहां अहंकार मजबूत हो जाए और जिसके पास अहंकार नहीं उसके पास परमात्मा है उसकी महान कृपा का वर्णन नहीं हो सकता वह दाता इतना महान है कि उसने बदले में पाने की तिल मात्र भी लालच नहीं और दान का अर्थ समझ लेना तुम भी दान देते हो लेकिन उसमें पाने की कोई आकांक्षा छिपी रहती है तुम अगर भिखारी को दो पैसे भी देते हो तो भी पाने की आकांक्षा रहती कि शायद स्वर्ग में इसका प्रतिकार मिलेगा और न सही स्वर्ग में कम से कम मोहल्ले पड़ोस के लोग देख लेंगे कि मैं दानी हूं इज्जत बढ़ेगी प्रतिष्ठा मिलेगी एक अंधा आदमी एक चर्च में जाता था अंधा भी था बहरा भी था बहुत जोर से कोई चिल्लाए रहा है तो बाश्किल सुन सकता था तो चर्च में ना तो प्रवचन पुरोहित का उसे सुनाई पड़ता था ना चर्च में चलता भजन संगीत उसे सुनाई पड़ता था ना वो कुछ देख सकता था पर जाता नियम से था एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि हमारी को समझ में नहीं आता तुम किस लिए आते हो ना तुम देख सकते न तुम सुन सकते तो किस लिए इतनी परेशानी उठाते हो? आदमी ने कहा मैं इसलिए आता हूं ताकि दूसरे देख लें कि मैं चर्च आने वाला धार्मिक आदमी और तुम्हारे पास भला आंखें हो लेकिन आते तुम भी इसलिए हो और भला तुम्हारे पास कान हो आते तुम भी इसलिए हो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जाना भी सामाजिक कृत्य हो गया है एक औपचारिकता है जो निभानी पड़ती है तुम अगर दो पैसे दान भी देते हो तो भी प्रतिकार छिपा है तुम कुछ पाना चाहते हो वो दान ना रहा सौदा हो गया सौदा और दान में यही तो फर्क है जब तुम कुछ वापस पाना चाहते हो तब सौदा तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा तब तो तुमने कभी दान नहीं दिया तुमने सदा सौदा ही किया है और लोग जो तुम्हारा शोषण करते हैं भली भांति समझ गए हैं कि तुम सौदाही करते हो तो वो तुम्हें समझाते हैं कि यहां दो एक वहां मिलेंगे लाख यहां दो ब्राह्मण को वहां पाओगे यहां चढ़ाओ वहां फल मिलेगा करोड़ गुना प्राप्त होगा स्वर्ग में जो तुम्हारा सोच करते हैं वो भी समझ गए कि तुम सौदागर हो दान तो तुम दे नहीं सकते क्या तुम ऐसे मंदिर में भी दान दोगे जहां कहा जाए कि दो भला मिलेगा कुछ भी नहीं दो तुम्हारी मर्जी तुम्हारी खुशी वापस कुछ ना पाओगे उस मंदिर में दान देने वाला खोजना मुश्किल हो जाएगा वो मंदिर गिरी जाएगा उसका बनना ही मुश्किल है वैसा मंदिर कहीं भी नहीं जब तुम परमात्मा के दान की बात सोचो तो तुम अपनी भाषा का हिसाब मत रखना तुम ये मत सोचना जैसा दान तुम देते हो नानक कहते हैं वो देता है और तुमसे कुछ पाना नहीं चाहता तुम्हारे पास है भी क्या जो तुम दोगे उसका दान शुद्ध है अनकंडीशनल है उसमें कोई शर्त नहीं है बेसर्त है तुमने वापस क्या दिया है जीवन तुमने पाया तो और तुम्हारे जीवन में प्रेम आया तुमने वापस क्या दिया है और तुमने कुछ हलकी झलकें भी पाई अगर स्वास्थ्य की सौंदर्य की सत्य की तो तुमने वापस क्या दिया है बड़ी आश्चर्य की बात है हम कभी इस भांति सोचते ही नहीं कि हमें जो मिला है उसके उत्तर में हमने क्या दिया है तुम्हें जो मिला है अगर तुम्हें ख्याल आ जाए तो तुम अनंत तक नाचते रहोगे उत्सव में तुम उसका गुणगान करते रहोगे यह गुणगान किसी भय से पैदा ना होगा यह गुणगान सिर्फ अहोभाव होगा कि जो दिया है वो इतना ज्यादा है और बिना कारण दिया है न कोई योग्यता है न कोई लौटाने का उपाय है। पिता के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है मां के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है परमात्मा के ऋण से कैसे मुक्त हो गये? वो दान बेसर थे श्री नानक कहते हैं वो दाता इतना महान है कि उसमें बदले में पाने की तिल मात्र भी लालच नहीं बहुता कर्म लिखिया ना जाई बड़ा दाता तिलना तमाई कितने ही बड़े योद्धा उससे मांगते ही रहते और हमारे भिखारी तो मांगते ही हमारे योद्धा भी मांगते हमारे भिखारी और हमारे सम्राटों में बहुत फर्क नहीं मात्रा का ही फर्क होगा क्योंकि मांगते तो दोनों ही रहते हैं और ध्यान रखना जब मांग मिट जाती है, तभी तुम्हें उसका दान दिखाई पड़ना शुरू होता है तुम्हारी मांग के धुएं के कारण दान तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तुम मांगे ही चले जाते हो तुम्हें फुर्सत नहीं कि तुम देख लो जो मिल रहा है जिस दिन मांग बंद होती उस दिन दान दिखाई पड़ता है जिस दिन मांग बंद होती उस दिन प्रार्थना का गलत रूप गिर जाता है सही रूप प्रकट होता है मांगने वालों की गिनती का विचार भी नहीं किया जा सकता कितने ही विकारों में खप के नष्ट हो जाते नानक यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मांगना भी ऐसा अंधा है कि तुम जो मांगते हो उसको पाके ही नष्ट होते हो तुम मांगते भी गलत हो तुम गौर से देखो तुम्हारी जिंदगी जितने कष्ट में है उस कष्ट का कारण तुम अगर खोजोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी ही मांग पाओगे तुम बड़े पद पर होना चाहते हो फिर बड़े पद की चिंताएं रात नींद नहीं आती दिनचैन नहीं मिलता पश्चिम में वे कहते हैं कि अगर 40 साल की उम्र होते होते तुम्हें तो हार्ट अटैक का पहला दौरा ना पड़े तो उसका मतलब साफ है कि तुम असफल आदमी 40 साल की उम्र तक हार्ट अटैक का दौरा पड़ना ही चाहिए सफल आदमी का लक्षण वो अगर पेट में अल्सर न हो जाए तो तुम गरीब आदमी हो क्योंकि अमीर को अल्सर होने चाहिए चिंताएं इतनी होंगी अल्सर होना जरूरी सफल आदमी सफलता की मांग कर, कर के पाता क्या है और जो उसने मांगा मिल जाता है ये बड़े मजे की बात तो यह कि तुम जो मांगोगे मिल जाएगा देर अबेर मिल ही जाएगा इसलिए मांगना थोड़ा सोच समझ के क्योंकि फिर पछताना मत पहले मांगने में समय गवाया फिर पछताने में समय गवाओगे तुम गौर से अगर अपनी जिंदगी का विश्लेषण करो तो तुम पाओगे तुम अपने ही हाथ मुसीबत में फंसे तुमने जो जो मांगा था वो ही फंस गए हो वो मिल गया तुम्हें धन चाहिए था धन मिल गया धन के साथ धन की चिंता भी आती और धन के साथ आत्मा का सिकुड़ाव भी आता है और धन के साथ हजार तरह के रोग भी आते हैं और धन के साथ हजार तरह का अभिमान अहंकार भी आता है वो सब भी उसके साथ है वो जुड़ा हुआ है उसे तुम छोड़ ना सकोगे तुम जो मांगते हो मिल जाता है और फिर तुम पछताते हो तो नानक कहते हैं कितने ही विकारों में के नष्ट हो जाते अपनी ही मांग अपनी ही प्रार्थनाएं कितने ही ऐसे हैं जो लेले के मुकर जाते हैं एहसान भी नहीं मानते मांग कर लेते हैं मिल जाता है धन्यवाद भी नहीं देते मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन रोज सुबह नमाज के वक्त जोर से चिल्ला के कहता था हे परमात्मा एक बात ख्याल रख जब भी लूँगा पूरे सौ रुपए लूँगा कम न, कम में ना लूँगा जब भी तुझे देना हो सौ की पूरी थैली गिरा देना और ध्यान रख निन्यानबे भी ना लूँगा पड़ोस का एक आदमी रोज ये सुनता था उसे मजाक सूझिए रोज ये एक ही बात किए जा रहा और निन्यानबे तो ये लेगा नहीं तो खतरा भी नहीं है उसने एक थैली में निन्यानबे रुपए रख के जब दूसरे दिन वो नमाज पढ़ रहा था उसके छप्पर में से नीचे गिरा दी उसने नमाज बीच में ही छोड़ के पहले रुपए गिने और फिका वाह रे वाह एक रुपया थैली का काट ही लिया आदमी धन्यवाद भी देने को राजी नहीं है उसने फिर भी शिकायत थी कि, कि वाह रे वाह, एक रुपया काट ही लिया थैली का सुना है मैंने कि एक बहुत बड़ा धनपति समुद्र यात्रा से वापस लौट रहा था भयंकर तूफान उठा जहाज अब डूबा तब डूबा ऐसी हालत हो गई पहले तो वो कोरी कोरी प्रार्थना करता रहा लेकिन जब जिंदगी बिल्कुल मौत के करीब आ गई तब उसने कहा कि अगर आज बच गया अगर तूने आज बचा लिया परमात्मा तो मेरा जो महल है राजधानी में उसे बेच के गरीबों को बांट दूंगा तूफान शांत हो गया नाव किनारे लग गई अब वो अमीर मुश्किल में पड़ा पछताने लगा कि ये तूफान तो शांत हो ही जाना था मैं नाहक फंस गया लेकिन लोगों ने भी सुन लिया उसने इतने जोर से कह दिया वो भी एक गलती हो गई इसलिए तो लोग चुप चुप प्रार्थना करते सारे जहाज के लोगों ने सुन लिया और लोग जहाज से उतरे नहीं कि सारे नगर में खबर फैल गई कि धनपति ने प्रार्थना की है और उस महल को बेच देगा और गरीबों को बांट देगा वो बहुत झंझट में पड़ा बहुत सोच विचार किया आखिर एक दिन उसने गांव में खबर कर दी कि ठीक मकान बेचना है जिनको भी खरीदना हो आ जाएं। दस लाख का मकान था बड़े खरीदार इकट्ठे हुए क्योंकि बड़ा मैं, मैं, राजधानी में महत्वपूर्ण कोई मकान न था सब बड़े हैरान हुए जब उस अमीर ने घोषणा की कि ये मकान और ये बिल्ली जो दरवाजे प्रबंधी दोनों साथ ही बिकेंगे बिल्ली का दाम दस लाख रुपया और मकान का दाम एक रुपया मगर दोनों साथ लोग बहुत हैरान हुए कि क्या पागलपन हो बिल्ली का कभी सोना दस लाख और इस महल का दाम सिर्फ एक रुपया लेकिन लोगों का हमेशा क्या प्रयोजन खरीदार मिल गए दस लाख का मकान था ही और बिल्ली भी एक रुपए की थी इसमें कुछ ऐसी अड़चन थी तो दस लाख में बिल्ली खरीद ली और एक रुपये में मकान उसने दस लाख जेब में रख लिए और एक रुपया गरीबों में बांट दिया क्योंकि जो वचन दे चुका था कि महल को बेच के गरीबों में बांट दूंगा परमात्मा के साथ भी लोग लीगल कानूनी संबंध रखते हैं वहां से भी तो हिसाब निकाल ही लेते हैं रास्ता मिल जाए तो नानक कहते हैं बहुत ऐसे जो ले ले के मुकर जाते मिल जाता तब कहते हैं संयोग की बात है ये तो होने ही वाला था हो गया बहुत से तो ये हैं कि इतना भी नहीं कहते बात ही भूल जाते हैं कि मांगा और मिला हमने कभी मांगा भी था ये भी भूल जाते हैं एहसान उसका अनुग्रह भी नहीं मानते कितने ऐसे हैं जो मांगते रहते हैं और वो देता रहता है और वो खाते रहते हैं और कभी उस मांगने और खाने की वृत्ति के ऊपर नहीं उठते भूखते रहते हैं और भूख करीब करीब ऐसा है कि उससे कोई कहीं पहुंचता नहीं कुछ पाता नहीं सिर्फ समय गवाता है कितना ही खाओ क्या मिलेगा कितना ही पहनो क्या मिलेगा कितने ही जवारात से सजा लो शरीर को क्या मिलेगा जीवन के बहुमूल्य क्षण ऐसे ही जा रहे हैं जिनमें प्रार्थना हो सकती थी जिनमें ध्यान का धन मिल सकता था जीवन ऐसे ही जा रहा है कंकड़ पत्थरों के इकट्ठा करने में नानक कहते हैं और कितने ऐसे भी हैं जिन पर सदा और दुख और भूख की मार पड़ती रहती है फिर भी जिन्हें स्मरण नहीं आता खुद की ही मांगों के कारण दुख की मार पड़ती रहती फिर भी जागते नहीं कि हम जो मांगते हैं उसी से दुख पाते हैं हमारे कष्ट हमारी ही आकांक्षाओं का फल और हमारे नरक हमारी ही वासनाओं से आते हैं पर हम संबंधी नहीं जोड़ते हम दोनों को अलग ही करके देखते हैं तुम सदा सुख मांगते हो लेकिन कभी तुमने यह देखा कि तुम्हारी सारी वासनाएं तुम्हें दुख में ले जाती और फिर भी तुम कहते हो सुख क्यों नहीं मिलता जैसे कोई आदमी सूरज की तरफ पीठ करके चलता हो और कहता हो कि मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिलता सूरज के दर्शन क्यों नहीं होते सूरज के दर्शन तो अभी हो सकते हैं लेकिन वासना में जाता हुआ चित्त दुख में जाएगा नरक में जाएगा अंधेरे में जाएगा और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम वासनाओं में ही रंग लेते हो भक्त अपनी वासना को भी प्रार्थना के प्रति समर्पित करता है तुम अपनी प्रार्थना को भी वासना की सेवा में लगा देते हो तो नानक कहते हैं कितने ही ऐसे हैं जिन पर दुख की मार पड़ती रहती फिर भी जागते नहीं कितने जन्मों से तुम पे दुख की मार पड़ रही नहीं बुद्ध का हिसाब ठीक नहीं घोड़े चार तरह के होते एक जिनको मारो तो भी इंच नहीं हिलते जिनको मार मार के मार डालो असली अड़ियल घोड़े वो हटते ही नहीं तुम जितना मारो उतना मजबूती से रुक जाते कि कितने दुख की मार पड़ रही है फिर भी तुम सचेत नहीं होते तुम झेले चले जाते हो तुम आदि हो गए हो तुम धीरे धीरे मान लिए हो कि दुखी जीवन का ढंग है तुम भूल ही गए हो कि जीवन परम आनंद है जीवन परम उत्सव है और अगर तुम दुखी हो तो अपनी किसी भूल के कारण हे दाता ये भी तेरे ही दान और नानक कहते हैं ये भी तेरे ही दान लोग मांगते हैं और तू दिए चला जाता है ध्यान रखना तुमने गलत मांगा तो गलत भी मिल जाएगा क्योंकि अस्तित्व तो तुम्हें देने को बेसरत राजी है तुमने अगर गलत मांगा तो गलत भी मिल जाएगा क्योंकि परमात्मा देता है और तुम्हारी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालता तुमने अगर भटकाव मांगा तो भटकाव मिल जाएगा इसे थोड़ा समझे क्योंकि इससे एक सवाल उठता है कि परमात्मा तो जानता है क्या गलत है हम गलत मांगते हो वो गलत क्यों दे अगर परमात्मा तुम्हारी मांग को पूरा न करे तो तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती तब तुम धागों से बंधी कठपुतलियां हो जाते, फिर वो जो चाहे वो तुम्हें दे तुम्हारी मांग की भी स्वतंत्रता न रह जाए तब तो मनुष्य की सारी गरिमा खो जाती मनुष्य की गरिमा यही है कि वो गलत भी जा सकता है सही जाना चाहे सही जा सकता है गलत जाना चाहे गलत जा सकता है स्वतंत्रता की संभावना है तुम बिल्कुल जकड़े नहीं हो जंजीरों में तुम्हें सचेतन अवसर है चुनाव का तुम जहां जाना चाहो तुम्हें परमात्मा कहीं से अवरोध नहीं देता वो तुम्हारा विरोध नहीं करता वो तुम्हारे बीच में खड़ा नहीं होता वो सब तरफ तुम्हें मार्ग देता सब दिशाएं खुली हुई तुम चाहो तो गिर जाओ आखिरी नरक तक तो भी वो तुम्हें रोकेगा नहीं तुम चाहो तो उठ जाओ आखिरी स्वर्ग तक तो भी वो तुम्हें रोकेगा नहीं हर हालत में उसकी शक्ति तुम्हें मिलती रहेगी उसका दान बेसर है और उसके दान में तुम्हें परतंत बनाने की चेष्टा नहीं वो तुम्हें देता है और तुम जैसा भी उपयोग करना चाहो कर लो इसलिए नानक कहते हैं कि हे दाता ये भी तेरे ही दान है बंधन और मुक्ति तेरी ही आज्ञा से होते हैं लेकिन मांगते हम हम बंधन मांगते हैं तो बंधन घट जाता है आज्ञा उसकी है हुक्म उसका है कानून उसका है नियम उसका है जैसे कि तुम वृक्ष पे चढ़ जाओ जा और कौन पड़ो तो हड्डी टूट जाएगी जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण तुम्हें संभालता था और गिरने नहीं देता था वही हड्डी टूटने का कारण हो जाएगा तुम जमीन पे तो सीधे चलो गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे चलने में सहारा देता है तुम ईर्षे तिरछे चलो गिर जाते हो फ्रैक्चर हो जाता है शक्ति वही है शक्ति निरपेक्ष तथस्त परमात्मा बिल्कुल निरपेक्ष और तथस्ट तुम अगर ठीक से उपयोग कर लो तो तुम परम अनुभव को उपलब्ध हो जाते हो तुम अगर गलत भटको तो तुम जीवन के गहन से गहन गर्त में गिर जाते हो नानक कहते हैं सब तुझसे ही मिलता है स्वर्ग भी नरक भी लेकिन मांग हमारी है पीछे कानून तेरा काम करता है लेकिन हम मांग मांग के खुद फंस जाते हैं। मैंने सुना है एक राजनीतिक मरा बड़ा नेता था और बड़ा होशियार आदमी था पुराना खिलाड़ी था और सब तरह के दाव पे जानता था तो जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो उसने कहा कि पहले मैं स्वर्ग और नर्क दोनों देख लेना चाहता हूं फिर मैं चुनाव करूंगा कि कहां रहना स्वर्ग दिखाया गया उसे स्वर्ग थोड़ा उदास लगा राजनीतिक था दिल्ली में रहने का आदि था स्वर्ग जरा उदास लगा जो लोग सदा उत्तेजना में रहे हैं उन्हें स्वर्ग उदास लगेगा ही क्योंकि वहां लोग शांत थे न कोई सोरगुल था न कोई उपद्रव था न कोई झगड़ा झांसा था न कोई आंदोलन हो रहा था न कोई घिराव हो रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था पूछा अखबार अखबार यहां छपता नहीं क्योंकि अखबार तभी छपे जब कोई न्यूज हो जब कोई समाचार हो समाचार ही कुछ नहीं यहां बस सब शांति समाचार का मतलब भी उपद्रव होता है कुछ उपद्रव हो तो समाचार तुम अगर समाचार बनना चाहो कुछ उपद्रव करो समाचार बन जाओ खाली बैठे रहो अपने झाड़ के नीचे बुद्ध बने कोई समाचार नहीं उसने कही तो बड़ा उदास उदास सा फीका फीका सा लगता है मैं नर्क भी देख लेना चाहता हूं पहुंचा नर्क जचा बहुत दिल्ली को भी मात करता था कई अखबार छपते बड़े आंदोलन बड़ा सोरगुल बड़ी रौनक चहल पहल होटले संगीत बाजे जैसा उसने कहा कि बात जस्ती मगर हम तो सदा पृथ्वी पर ही सुनते रहे कि स्वर्ग में बड़ा आनंद है और नरक में बड़ा कष्ट है ये हालत उल्टी है शैतान से कहा जो कि द्वार पर स्वागत करने आया था कि मामला क्या है पृथ्वी पे लोग तो उल्टा ही समझे बैठे हैं मैं भी अगर चुपचाप स्वीकार कर लेता तो स्वर्ग में फंस जाता और हम तो जो मरता है उसको कहते हैं स्वर्गवासी हुआ यहां आना चाहिए ये आने योग्य जगह जिंदगी मालूम पड़ती है रंग है रौनक है वैभव है पृथ्वी पे उल्टी खबर क्यों है शैतान ने कहा कारण है कि मेरी वहां कोई सुनता नहीं और विपरीत पक्ष के लोगों ने प्रचार कर रखा है ये धार्मिक लोग स्वर्ग का प्रचार कर रखे हैं सदा से मेरी कोई सुनता नहीं और मैं अगर किसी को भी तो लोग कहते हैं शैतान सावधान तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और आप अपनी आंखों से देख लो राजनीतिक राजनीतिज्ञ लौट के देवदूत को कहा जो स्वर्ग से यहां तक पहुंचाने आया था कि मैंने चुन लिया तुम तो वापस लौट जाओ मैं नर्क में ही रहूंगा जैसे ही उसने चुना दरवाजा बंद हुआ और एकदम नरक की शक्ल बदल गई जैसे कि फिल्मों में चित्र एकदम से बदल जाता है और अनेक लोग उस पर टूट पड़े और घुंसा बाजी और उसको पटकने लगे जलते कड़ाओ में उसने कहा ये क्या कर रहे हो और अभी सब कुछ ठीक था सैतान ने कहा कि वो विजिटर्स के लिए अब असली नर्क शुरू होता है वो तो ऐसे जो टूरिस्ट विजिटर्स उनके दिखाने के लिए बना रखा था अब असली चीज एक दफा चुन लिया अब आप निवासी हो गए अब आप मजा देखोगे नरक भी लोग चुनते हैं क्योंकि हर वासना का शुरू हिस्सा विजिटर्स के लिए हर वासना का प्राथमिक चरण लुभाने के लिए है। वो सो विंडो है वो असली चीज नहीं है वो सिर्फ प्रलोभन है वो विज्ञापन एक बार चुन ली वासना फिर असली नरक शुरू होता है तुम चुन चुन के अपने ही हाथों नरक में पड़े हो और स्वर्ग शुरू में बेरोनक है क्योंकि आनंद शुरू में बेरोनक होगा ही क्योंकि आनंद परम शांति और दुख शुरू में बड़ा रंग रौनक वाला मालूम पड़ता है क्योंकि उत्तेजना तुम उत्तेजना को चुनते हो दुख पाते हो जिस दिन तुम शांति को चुनोगे उस दिन तुम आनंद पाओगे होता सब उसके हुक्म से उसके कानून से लेकिन उसका कानून तुम जैसी मांग करते हो वैसा ही तुम्हारे अनुकूल ढल जाता है वो तथस्थ वो अपने मांग को तुम्हारे ऊपर नहीं थोपता और थोप भी दे तो भी तुम राजी ना हो क्योंकि स्वर्ग अगर तुम्हें जबरदस्ती दे दिया जाए तो नरक से भी बदतर मालूम पड़ेगा नरक भी तुम अपनी मौत से चुनो तो स्वर्ग है। क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता अक्षुण रहनी चाहिए यह एक बारीक से बारीक सवाल है मनुष्य के दर्शनशास्त्र का कि परमात्मा मनुष्य की स्वतंत्रता साथ साथ कैसे हो सकती है इसलिए महावीर ने परमात्मा को इंकार कर दिया क्योंकि उससे स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी अगर सब उसी को हुक्म से हो रहा है तो आदमी की स्वतंत्रता का अंत हो गया और जब स्वतंत्रता नहीं रही तो आत्मा का क्या मूल्य इसलिए महावीर ने कहा कोई परमात्मा नहीं स्वतंत्रता है ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कोई स्वतंत्रता नहीं है भाग्य परमात्मा है और कोई स्वतंत्रता नहीं है नानक दोनों के मध्य में वो कहते हैं मनुष्य की स्वतंत्रता है और परमात्मा भी है स्वतंत्रता मांग की तुम जो चाहो मांगो उसके लिए प्रयास करो वो मिलेगा लेकिन मिलता परमात्मा की अनुकंपा से दुख मांगो तो भी मिल जाता है अभी बड़े मजे की बात है कि तुम दुख क्यों मांगे चले जाते हो और अगर तुम ही दुख नहीं मांग रहे हो तो परमात्मा लाख उपाय करे तुम्हें सुख नहीं दे सकता ऐसा हुआ सूफी फकीर जुन्नद हुआ वो कहता था किसी को जबरदस्ती सुख नहीं दिया जा सकता किसी को जबरदस्ती शांति नहीं दी जा सकती मैं भी राजी हूं बहुत लोगों को मैंने भी कोशिश करके देख ली कि जबरदस्ती भी दे दो असंभव तुम जितना देने की जबरदस्ती करो उतना आदमी चौंक के भागता है कि कोई खतरा है आनंद भी नहीं दे सकते किसी को क्योंकि कोई लेने को राजी नहीं तो एक दिन एक भक्त ने कहा ये बात मैं मान नहीं सकता तो हम एक प्रयोग करें वो एक आदमी को लाया और उसने कहा ये आदमी बिल्कुल दीन दरिद्र है और सम्राट आपके भक्त आप उनसे कहें कि इसको एक करोड़ स्वर्ण असर्फियां दे दें फिर हम देखें कि कैसे यह आदमी दिन दरिद्र रहता है कैसे दुखी रहता शून्य न का ठीक एक दिन प्रयोग किया गया और एक करोड़ असरफिया एक बहुत बड़े मटके में भरकर एक नदी के पुल के बीच में रख दी गई पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया और वह आदमी रोज शाम को टहलने उस पुल पर से निकलता था ठीक उस वक्त आवागमन बंद कर दिया भरा हुआ मटका असरफियों का रख दिया बीच पुल पर कोई नहीं है और दूसरी तरफ सम्राज जुन्नैद और उसके साथी जो प्रयोग कर रहे थे वो चुपचाप खड़े हो गए तो कोई अर्चन नहीं है इस आदमी को कोई पुलिस नहीं है कोई जनता नहीं है खाली पुल पर मटका रखा है खुला हुआ सोने की असरफियां चमक रही है सूरज की धूप में और यह आदमी चला आ रहा है उस तरफ से बड़ी हैरानी की बात है वो आदमी मटकी के पास से गुजर गया दूसरी तरफ आ गया उसने मटकी को न तो देखा न छुआ जुन्ने तर उसने साथियों ने उसे पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हें मटकी दिखाई नहीं पड़ी उसने कहा कैसी मटकी जब मैं पुल पे आया तो मुझे ख्याल उठा कि आज पुल पे कोई भी नहीं है कई दिन से ख्याल उठता था लेकिन कर नहीं सकता था आज प्रयोग कर लू कई दिन से सोचता था कि आंख बंद करके पुल पार कर सकता हूं कि नहीं लेकिन भीड़ भाड़ रहती थी तो कभी कर नहीं पाया आज सन्नाटा देख के मैंने कहा कर लेना चाहिए तो मैं आंख बंद करके गुजर रहा था कैसी मटकी किस मटकी की बात कर रहे हो और प्रयोग सफल रहा आंख बंद किए पुल पार किया जा सकता है जुन्न ने कहीं देखो जिससे चूकना है वो कोई ख्याल पैदा कर लेगा और चूक जाएगा जो चूकने के लिए ही तैयार है तुम उसे बचाना सकोगे परमात्मा भी तुम्हें वो नहीं दे सकता जिस देने के लिए तुम तैयार नहीं हो गए हो तुम वही पाते हो जो तुम्हारी तैयारी मिलता उसकी और उनकंपा से पाते तुम अपनी तैयारी से बरसता बर वो सदा भरते तुम तभी हो जब तुम तैयार होते हो उन्मुख होते हो बंधन और मुक्ति तेरी ही आज्ञा से हे दाता ये भी तेरे ही दान कोई दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता जो कोई गप वाला इसमें कुछ कहने जाता है उसे अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पर मार पड़ती वह आप ही जानता है और आप ही देता है उसका वर्णन भी बिरला ही कर सकता है वह जिसे भी चाहे अपनी स्थिति का गुण प्रदान कर सकता है नानक कहते हैं वो बादशाह का भी बादशाह है कोई गपने वाला और बहुत है धर्म के जगत में गप हाँकने वाले क्योंकि जितनी सुविधा गप हाकने की धर्म के जगत में उतनी और कहीं भी नहीं क्योंकि सारा मामला ही अलौकिक है और सारा मामला ही रहस्यपूर्ण और सारा मामला अंधकार में है प्रमाण तो कुछ है नहीं इसलिए बहुत गप्पे धर्म के नाम पर चलते इसलिए तो दुनिया में 300 धर्म है नहीं तो 300 धर्म हो सकते धर्म होता तो एक ही होगा 300 धर्म कैसे हो सकते और इन 300 धर्मों के भी 3000 संप्रदाय हैं छोटे मोटे निश्चित ही सत्य के संबंध में बहुत सी गपे हाकी गई हैं और रास्ता तो कुछ भी नहीं जांचने का कि क्या गप है और क्या सही है और गप हाकने वाले बहुत कुशल हैं। महावीर सात नरकों की बात करते थे सात नर्क कैसे प्रमाण लगाओगे कैसे पक्का लगाओगे कि सात है महावीर का विरोधी था मखली गोसाल नाम का एक आदमी जब उसके शिष्यों ने उससे जाके कहा कि तुम्हें भी पता है कि महावीर कहते हैं सात नर्क है। उसने कहा महावीर को पूरा पता नहीं नर्क सा अब क्या करोगे ये मखली गोसाल ठीक कहता कि महावीर ठीक कहते रास्ता क्या है दो के बीच तय करने का कौन सही है लेकिन वही हुआ जो नानक कहते हैं मखली गोसाल के जीवन में वही हुआ उसने जीवन भर गपे की, मरते वक्त पछताया क्योंकि जब मौत करीब आई तब वो घबराया कि अब क्या होगा जब मौत करीब आई तब वो कपने लगा जब मौत करीब आई तब उसने अपने भक्तों से कहा कि जो भी मैंने कहा वो सब झूठ था और तुम मेरी लाश को सड़कों पर घसी जब मैं मर जाऊं तो तुम तो मेरी लाश को सड़कों पर घसीटना और लोगों से कहना मेरे मुंह पर थूक क्योंकि इस मुंह से मैंने सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं बोला पर मखली गोसाल भी आदमी हिम्मत करा होगा नहीं तो ये भी कौन करे और ये आदमी भी ईमानदार रहा होगा नहीं तो जिंदगी भर झूठ बलता बोलता रहा एक क्षण भर के लिए और साथ लेता चुप्पी और मर जाता तो शायद मखली घोषाल का धर्म होता क्योंकि उसके बड़े भक्त थे और उसके कई मानने वाले थे वो महावीर के बड़े से बड़े प्रतियोगियों में से एक था पहले महावीर का शिष्य था फिर जब उसने कुछ थोड़ा सा सीख लिया तो उसने अलग संप्रदाय खड़ा करने की कोशिश की निश्चित ही गप फांकने वाला होगा क्योंकि जब महावीर को पता चला तो महावीर ने कहा तो बड़े हैरानी की बात है उससे तभी पहली झलके भी नहीं मिली थी लेकिन वो महावीर के पास जो उन्होंने कहते थे जो समझाते थे वो सब उसने समझ लिया वो चार आदमी था कुशल आदमी था बोल सकता था लिख सकता था पंडित था उसने अपना संप्रदाय खड़ा कर लिया महावीर जब गाँव में आया जिस गाँव में मखली गोशाल ठहरा था तो उन्होंने कहा की मैं मखली गोशाल को, को मिलूंगा क्यूँकी वो मेरा पुराना शिष्य है तो पूछूंगा पागल तू ये क्या कर रहा है तुझे खुद भी पता नहीं है मखली गोसाल से मिलना हुआ तो झूठ बोलने वाले का तुम भरोसे नहीं कर सकते उसने महावीर को ऐसे देखा जैसे कभी देखा ही ना हो महावीर ने कहा क्या तू बिल्कुल भूल गया कि तू वर्षों मेरे साथ रहा मखली गोसाल ने कहा भ्रांति में है जो आपके साथ था वो आत्मा तो जा चुकी इस शरीर में उसी शरीर में ये नई आत्मा तीर्थंकर की प्रवेश कर गई है। मैं वो नहीं हूँ जो आपके साथ था ये देह भर आपके साथ थी ये मुझे पता है सुना है लेकिन वो आदमी मर चुका है जो तुम्हारा शिष्य था इसलिए भूल के अभी लिए किसी से मत कहना कि मकली गोशाल मेरा शिष्य था ये तो अब एक तीर्थंकर की आत्मा मुझ में प्रवेश कर गई महावीर चुप रह गए होंगे क्या कहना और उसका बड़ा प्रभाव था उसके हजारों भक्त थे लेकिन फिर भी आदमी अच्छा रहा होगा मरते वक्त उसे ये एहसास तो हो गया वही नानक कह रहे हैं कि जो कोई गपने वाला इसमें कुछ कहने जाता है उसे अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पर मार पड़ती जब मौत की मार पड़ती है, और जब जिंदगी हाथ से छूटने लगती है तब उसे पता चलता है कि मैं व्यर्थ ही बातें करता रहा स्वर्गों नरकों की और मुझे कुछ भी पता नहीं और जिंदगी हाथ से बीत गई मैं जिंदगी के कोई आधार न रख पाया कागज की नावे बहतारा अब डूबने का वक्त आया तब पता चलता है समलना कभी भी धर्म के संबंध में जो पता न हो भूल के मत कहना पता हो तो ही कहना अन्यथा चुप रहना क्योंकि मन बड़े अन्वेषण कर लेता है मन बड़े अविष्कार कर लेता है मन खोजने में बड़ा कुशल है और एक दफा तुम्हारा मन खोजने लगे और बातें करने लगे और चर्चा चल पड़े तो एक जाल शुरू हो जाता है जो अपने आप बढ़ता है तुम्हें फिर कुछ करना नहीं पड़ता एक शब्द दूसरे को पैदा कर देता है एक बात दूसरी बात को पैदा कर देती है फिर तुम आगे बढ़ने लगते ऐसा हुआ कि एक धर्म एक सराय में आके ठहरा उसने अपना घोड़ा झाड़ के नीचे बांधा मुला नसरुद्दीन ये देख रहा था घोड़ा बड़ा प्यारा था और बड़ा था। और धर्मगुरु प्रसिद्ध था और अपने घोड़े से उसका बड़ा लगाव था वो दूर दूर की यात्रा अपने घोड़े तो करता था वो दोपहर के विश्राम के लिए रुका मुला नसरुद्दीन घोड़े के पास गया घोड़े को सहलाया जब वो घोड़े को सहला रहा था और खुश हो रहा था घोड़ा सट में बड़ा बहुमूल्य था तभी एक घोड़े का खरीदार पाँच से निकलता था नसुद्दीन से कहा तुम्हारा घोड़ा है अब इतना शानदार घोड़ा कहना मुश्किल हो गया कि अपना नहीं नसुद्दीन ने कहा अपना ही घोड़ा है वो आदमी ने कहा बेचते हो बात में बात बढ़ गई नसुद्दीन का खरीदने की हिम्मत हजार रुपए का घोड़ा था नसरुद्दीन ने दो हजार दाम मांगे लेकिन न कोई देगा न कोई बात उठेगी बात खत्म हो जाएगी वो आदमी दो हजार देने को तैयार हो गए अब बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि पीछे लौटना मुश्किल हो गया तो उसने बेच दिया फिर उसने सोचा आज कुछ हर्जा भी क्या है दो हजार मुफ्त हाथ लग रहे है और धर्मगुरु सोया हुआ है वो जब दो गिन के खीसे में रखी रहा था घोड़ा खरीदार तो घोड़ा लेके जा चुका धर्मगुरु बाहर आया भागने का मौका ना मिला तो रुपए तो उसने खीसे में रख लिए, अब क्या करे कुछ सूझा नहीं तो जहां घोड़ा खड़ा था वहां घोड़े की रस्सी अपने गले में डाल के और घास का एक टुकड़ा मुंह में लेके खड़ा हो गए धर्मगुरु खुद भी बहुत घबराया देखा यह उसने हालत तो उसके भी हाथ कर कब गए कि हुआ क्या यह मामला क्या है? कहा भाई ये क्या कर रहे हो बात क्या है नसुद्दीन ने कहा अब आपसे क्या छिपाना सच बात कह दू उस धर्मगुरु का मुझे तुम्हारी सच बात जानने का कोई प्रयोजन मैं पूछता मेरा घोड़ा कहाँ है तुम तो मुझे आदमी पागल मालूम पड़ते मेरा घोड़ा कहा है नसुद्दीन ने कहा वो आपके घोड़े की बात और मेरी बात दो अलग अलग बातें नहीं मैं ही आपका घोड़ा तुम क्या कह रहे हो उसने हो शराब पियो क्या मामला है नसरुद्दीन ने कहा आप पूरी कहानी सुन ले 20 साल पहले एक स्त्री के साथ मैंने बेविचार किया पाप किया परमात्मा बहुत नाराज हो गए, और उसने गुस्से में मुझे घोड़ा बना दिया आपका घोड़ा ऐसा मालूम होता है की मेरा दंड पूरा हो गया है और मैं वापस आदमी हो गया हूँ मेरा नाम नफरुद्दीन है धर्म गुरु भी घबरा गया परमात्मा की ऐसी नाराजगी और आदमी का घोड़ा बनाया और तुम घुटने पर टिक गया खुद भी परमात्मा से उसने प्रार्थना की क्षमा कर पाप तो मैंने भी बहुत किए मगर दया कर तेरी अनुकंपा का सहारा मांगता हूँ फिर उसने सुन से तो ठीक है मुझे आगे जाना तो जो हुआ हुआ तुम अपने घर जाओ तो मैं बाजार जाके घोड़ा खरीद लूं। वो बाजार गया तो घोड़े बेचने वाली की दुकान पर उसने अपने घोड़े को खड़ा पाया तो और उसकी छाती घबरा गई वो पास गया घोड़े के कान में बोला नसरुद्दीन फिर से इतनी जल्दी एक दफा मन कर दे झूठ तो जैसे झाड़ों में पत्ते लगते हैं से फिर झूठ में और झूठ लगते जाते हैं एक झूठ को बचानी हो तो फिर हजार झूठ बोलने पड़ते फिर झूठ इतने हो जाते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि वो झूठ है फिर बार बार बोलने से वो सच जैसे मालूम पड़ने लगते हैं फिर तुम झूठ से सम्मोहित हो जाते हो और हजारों ऐसी झूठ है जो प्रचलित है जिनका कोई सत्य से संबंध नहीं धर्म के संबंध में सबसे ज्यादा आसानी है क्योंकि वहां कोई परीक्षण का उपाय नहीं कोई प्रयोगशाला नहीं जिसमें जांच हो सके कौन सही है इसके निर्णय का कोई आधार नहीं धर्म तो भरोसे पर जीता है वहां कोई वैज्ञानिक परीक्षण तो हो नहीं सकता इसलिए स्मरण रखना अन्यथा पछताओगे। एक शब्द भी झूठ मत बोलना झूठ बोलने की मन की बड़ी गहरी आदत है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हम 10 साल से विपस न कर रहे हैं बहुत ध्यान कर रहे हैं मैं उनसे पूछता हूं कुछ हुआ और उनके चेहरे पर तत्कन छना आ जाता है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर कहते हाँ बहुत कुछ हो रहा कई अनुभव हो रहे हम उनका चेहरा देख रहा हूं कुछ भी नहीं हुआ कहते है अनुभव हो रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद यहाँ वहां करके मैं उनसे फिर पूछता हूँ सच् कुछ हुआ अगर हुआ हो तो फिर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ो अगर न हुआ हो तो पहले तो ये पक्का करो कि नहीं हुआ तब मैं आगे हाथ लूं तब वो कहते हैं ऐसे अगर आप पूछते हैं तो कुछ हुआ तो नहीं अभी दो क्षण पहले याद नहीं करता था बहुत कुछ हो रहा क्योंकि ये मानने का भी मन नहीं होता कि दस साल से कुछ कर रहा हूं और कुछ भी नहीं हुआ मन बहुत बेईमान है उससे सावधान रहना और जितने तुम मन के जाल में पड़ जाओगे उतने एक दिन पछताओगे क्योंकि जीवन झुक जाएगा और जब मौत सिर परोगे कि क्यों व्यर्थ में झूठ में अपने को गंवाता रहा जो कोई गप हाँकने वाला इसमें कुछ कहने जाता है उसे अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पे मार पड़ती है वह आप ही जानता है और आप ही देता है परमात्मा आप ही जानता है आप ही देता है जानना उसका है देना भी उसका है हमें तो सिर्फ पात्र होना काफी है। ज्ञान उसका है अस्तित्व उसका है दोनों हमें मिल जाएंगे सिर्फ हमें राजी होना जरूरी है उन्मुख होना जरूरी है उसकी तरफ आंखें उठाना जरूरी है मन के जाल में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं ना तो मन ज्ञान दे सकता है ना अस्तित्व दे सकता है मन तो सिर्फ झूठ दे सकता है मन की जो सुनता है वो झूठ में उतर जाता है मन कुछ भी नहीं दे सकता तुमने शायद एक पुरानी कहानी सुनी हो कि एक आदमी ने बड़ी भक्ति की और देवता प्रसन्न हो गए तो देवता ने उस आदमी को एक शंख दिया संख की खूबी ये थी कि जो तुम उससे मांगो मिल जाए कहो एक महल तो महल तैयार हो जाए कहो तो साधु भोजन तत्न थाली लग जाए बड़ा कीमती संख था वो आदमी बड़ा आनंदित हुआ वो आदमी बड़े महलों में बड़े सुख से रहने लगा फिर एक दिन एक धर्म गुरु यात्रा करते हुए उस महल में रुका उसने भी इस संघ के बाबत बात सुनी लालच पकड़ा उसके पास भी एक संख था उस संख का नाम महासंख था उसने इस आदमी को कहा क्या तुम संख के पीछे पड़े हो मैंने भी भक्ति की बहुत मैंने महासंख पाया महासंघ की बड़ी खूबी तुम मांगो एक महल ये देता है दो उस आदमी का लोभ जगा उसने कहा कि बताओ उसने महासंघ ने कहा बड़ा संघ था उस धर्मगुरु उसको नीचे रखा उससे कहा कि भाई एक महल बना दे उसने कहा एक क्यों दो क्यों नहीं जज गई बात उस आदमी ने अपना संघ गुरु को दे दिया धर्म गुरु को महासंख ले लिया फिर बहुत खोजा उस गुरु को उसका पता न चला क्योंकि वो महासंख सिर्फ बोलता था तुम कहो दो तो वो कहे चार क्यों नहीं तुम कहो चार तो वो कहे आठ क्यों नहीं मगर बस तो इसी तरह बात चलती थी लेने देने का कोई काम ही ना था वो बिल्कुल महासंख था मन महासंख जो कुछ मिलता है परमात्मा से मन तो सिर्फ कहता है इतना क्यों नहीं और ज्यादा क्यों नहीं मन तो बातचीत है मन तो एक झूठ है मन से कुछ भी नहीं घटता और तुम परमात्मा को छोड़ के मन को पकड़ लिए हो दोहरे की बात करता है उससे लोग जगता है लेकिन कभी तुम सोचो मन ने कुछ दिया मन से कुछ मिला नानक कहते हैं वो आप ही जानता और आप ही देता है उसका वर्णन भी विरला कर सकता है वह जिसे चाहे अपनी स्तुति का गुण प्रदान कर सकता है नानक कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह है और एक बात आखरी जो इस सूत्र में बहुत कीमती है जुन्नून एक फकीर हुआ इजिप्त में जब उसे परमात्मा की प्रती हुई तो उसने ये उद्घोष सुना परमात्मा ने कहा इसके पहले कि तू मुझे खोजने निकलता मैंने तुझे पा लिया था और अगर मैंने तुझे न पाया होता तो तू मुझे खोजने ही ना निकलता नानक यही कह रहे हैं वो जिसे चाहे उसे स्तुति का गुण प्रदान कर सकता है सच तो यह है तुम उसे खोजने ही तब निकलते हो जब उसने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे दी तुम अपने आप उसे खोजने भी कैसे निकलोगे तुम्हें उसकी खोज का बोध भी कैसे आएगा तुम्हें उसका स्मरण भी कैसे भरेगा उसकी स्तुति भी कैसे पैदा होगी फिर कितनी ही देर लग जाए खोजने में असल में उसने तुम्हे पाही लिया है इसलिए तुम खोजने निकले हो वो आ ही गया है तुम्हारे जीवन में इसलिए तो खोज शुरू हुई है उसकी प्यास जग गई है नानक कहते हैं वो भी उसी ने जगाई नानक का मार्ग ये है सब उसी पे छोड़ देना अपने हाथ में कुछ मत रखना क्यूँकी अकड़ बड़ी सूक्ष्म है तुम ये भी कहोगे कि मैं खोजी मैं साधक मैं जिज्ञासु, मैं मुमुक्षु, मैं परमात्मा को खोज रहा हूं ये मैं कहीं से भी निर्मित न हो इसलिए नानक कहते हैं तेरी मर्जी से ही स्तुति का गुण मिलता है हम तो तेरी महिमा भी तभी गा सकेंगे जब तू गवाय। तेरे बिना हम से तेरी स्तुति भी न हो सकेगी और तो बात करनी फिजूल हम तेरी तरफ आंख भी ना उठा सकेंगे अगर तू ही हमारी आंखों को सहारा ना दे हमारे पैर तेरी तरफ ना जा सकेंगे अगर तू ही उन्हें उस तरफ न ले जाए हम तेरी धारणा का तेरे विचार का भी तेरा सपना भी न देख सकेंगे अगर तुमने पहले ही हमें न चुन लिया हो नानक इस भांति अहंकार की सारी जड़ काट देते जहाँ अहंकार नहीं वहा उसका द्वार खुला है जहाँ अहंकार नहीं वहाँ ओहकार का नाद अनायास शुरू हो जाता है तुम्हारे अहंकार के शोरगुल के कारण ही वो धीमी और छोटी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है आज इतना